अब ध्यान देंगे सभी वृत्तियों का निरोध किस समाधि में होता है किस समाधि में तो वह कैसे चित्र में होती है ठीक है और ये जो द्वितीय सूत्र क्या है योग वृत्ति निरोध इस सूत्र के द्वारा किसका लक्षण किया गया है चित्त का योग का है ना योग क्या है चित्त की वृत्तियों का ही चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है तो इस सूत्र के द्वारा किसका लक्षण किया गया योग, योग का तो योग का लक्षण क्या है चित्त तो योग का लक्षण जो चित्त वृत्ति निरोध है तो ये लक्षण दोनों प्रकार के समाधि में जाता है या एक में दोनों दोनों दोनों प्रकार की समाधियों में जाता है क्यों सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है में आया था ना ये सर शब्द के प्रयोग न करने से यह होता है सर शब्द का ग्रहण न करने से असंप्रज्ञात समाधि भी योग है ऐसा क्या होता है? ए? हाँ ठीक है संप्रज्ञात समाधि भी योग है ऐसा यदि सर शब्द का ग्रहण करते तो संप्रज्ञात समाधि का ग्रहण होता नहीं नहीं होता ठीक है अब पाठ देखिए बता देंगे किसी दिन थोड़ा बढ़ में वो बात को इसका तो अनुमन चतुष्ट आयुर्वेद ही तरह है तो उसी तरह बता देंगे प्रवृत्ति स्थिति सीलत्वा त्रिगुणम मतलब ज्ञान प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण चित्त त्रिगुणात्मक है ही करते ही है ना प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण चित्त त्मक ही है प्रकाश स्वभाव वाला होने के कारण उसको कैसा मानेंगे सत्व गुण में स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण समुण में और प्रवृत्ति स्वभाव वाला होने के कारण और तीनों स्वभाव वाला होने के कारण त्रिगुणात्मक है अच्छा अब ये ध्यान देंगे प्रख्या रूपमी चित्र सत्वम कहाँ तक हो गया था ये बता देंगे दक्षिण से चलना है तो इसी की अगली पंक्ति हाँ, तो चलो तो फिर यहीं से देख लो रूपम ही यहां भी प्रख्या में है एव अर्थ में है तो प्रख्याारूपम का अर्थ है यहाँ पर ये ज्ञान स्वभाव वाला क्या ज्ञान ज्यान स्वभाव वाला चित्त सत्तु चित्त सत्व का अर्थ है तत्व की प्रधानता वाला सत्व गुण की प्रधानता वाला चित्त सत्व गुण की प्रधानता वाला ये ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव समझते हैं ज्ञान करने के स्वभाव वाला प्रकाश करने के स्वभाव वाला प्रकाशक स्वभाव वाला सत्व प्रधान चित्त रज और तम से युक्त होकर संस्कृष है ना रज और तम से संबद्ध होकर सांसारिक ऐश्वर्य तथा विषयों में प्रियता करने वाला होता है सांसारिक ऐश्वर्य और विषयों में प्रियता करने वाला होता है या प्रीति करने वाला होता है कौन होता है हाँ इस वाक्य में भगवती क्रिया है इसका करता कौन है चित्त सत्व है न तो चित्त सत्व होता है वो क्या करने वाला होता है किसमे प्रियता करने वाला प्रियता सांसारिक ईश्वर्य और विषयों में सब तो स्पर्श रूप विषय हैं इनमें प्रियता करने वाला होता है कब रजो से संयुक्त होकर संबंधित होकर तो ध्यान देंगे ये जो है ना पहली के चित्त की भूमि क्या बताई गयी छिप्त तो यहाँ पर क्या है की छिप्त भूमि को मैंने बताया था कल कि इस प्रकार जो है ना छिप्त भूमि का निर्देश किया गया है जब छिप्त अवस्था चित्त की होगी तो सांसारी का ईश्वर्य मतलब व्यक्ति मान सम्मान खूब चाहेगा खूब बड़ा बनना चाहेगा हमारा नाम हो जाएगा सीखेगा और उसको सब अच्छी अच्छी सब सुविधा इकट्ठा करेगा बढ़िया बढ़िया मकान बनाएगा सब करेगा चित्त की अवस्था क्या है ये और उसमें ईश्वर और विषयों में ही प्रीति होती है आत्मा में प्रीति परमात्मा में कहा से हो रही है तो। अब देखेंगे अब दूसरी जो अवस्था आएगी इसके आगे चित्त के बाद क्या थी? मूड मूड अवस्था का वर्णन आ रहा करते हैं वह चित्त ही चित्त सत्व लेना सत्य वह चित्त सत्व तम से अनुद्ध होने पर या तम से युक्त होने पर वा चित्त ही तम से अनुद्ध होने पर अधर्म में अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर आकर्षित होता है है ना तो उसको क्या धर्म भी अच्छा नहीं लगेगा अधर्म करेगा ज्ञान भी कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहेगा कि मतलब वो अध्यात्म ज्ञान तो दूर रहा ऐसा वो विधि निषेध का ज्ञान धर्माधर्म का ज्ञान भी अर्जित नहीं करना चाहेगा तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य संसारी का ऐश्वर्य भी नहीं उसको कोई मतलब नहीं ऐसा वो करता है, तो इनके प्रति उसका चित्त तो हो हो तो क्या होता है समस्तान के कारण मूडता मूड आती है अब तीसरी भूमि कौन आएगी विक्षिप्त तो विक्षिप्त भूमि को बताते है तदे वे प्रक्षिण मोभावरणम प्रक्षीण मोहवर सर्वथा प्रद्योतमान लगाएंगे क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला मोह रूप आवरण वाला क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला कौन वैचित शत्रु तो मोह रूप आवरण मो है मोह किसका कार्य है तमोगुण का कार्य है तो तमो गुण के कारण मोह रूप आवरण होता है मोह रूप आवरण कब क्षीण होता है जब तम की न्यूनता हो जाए तम की क्या हो जाए न्यूनता हो जाए तो यहाँ पर है ये छीन हुए रूप आवरण वाला लग जाएगा या छीन हुए छीन हुए समूह गुण जन मो वाला समझ आएगा तो छीण हुए रूप आवरण वाला तथा सब ओर से प्रकाशमान सब ओर से प्रकाशमान प्रकाशमान कौन वही तरह यित सत्तो है ना छीण हुए मो रूप आवरण वाला तथा सब ओर से प्रकाशमान जब मो रूप आवरण है छीण हो जाए तो चित्त क्या है प्रकाशमान हो जाता है विषयों को यथावत ठीक ठीक प्रकाशित करता है ठीक ठीक बोध होता है उससे तो सत्वात संजाय से ज्ञानम है ना वो स्थिति है कि छीण हुए मो रूप आवरण वाला सब ओर से प्रकाशमान तदेव वही चित्त तो है प्रकाशमान लेकिन क्या है कि रजो मात्रियाम यह लगा दिया कि रजोगुण के अंश से मात्रा करते कर समझते हैं थोड़ा कि रजोगुण के लेस से अनुबिध होकर अनुबिधम सत्य कि रजोगुण के अनुविधम सत्य कि रजोगुण के लेस से युक्त होकर होने पर धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है इसमें किस की ओर आकर्षित होता है धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है ऐश्वर्य जानते हैं की यहाँ पर संस्कालिका में भी ऐश्वर्य आए थे ना था था ईश्वर ईश्वर मतलब साधना साधना करने से जो आती है, साधना करने से से जो आती आती है है कई प्रकार की आ जाती हैं तो उनके लिए सब दाया था, है? ये ऐसा आया था वहां पर पंक्ति लगाएंगे कल भी देख करके आइएगा वो सहयोगी बनेगी आपकी छीण हुए मोर उप आवरण वाला तथा सब ओर से प्रकाशमान वाचित सत्व रजो मात्र अनुविध्यम रजोगुण के लेस से युक्त होने पर धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है यहाँ पर ध्यान देना वैराग्य तो अच्छी चीज है है ना और ज्ञान भी अच्छा चीज है पर ज्ञान से यहाँ पर सभी प्रकार के ज्ञान लेने हैं है ना क्योंकि रजोगुण का लेस है केवल अध्यात्म ज्ञान नहीं है सभी ज्ञान इसको धर्म भी अच्छा है लेकिन वो सबसे अच्छा तो है और की बढ़ जाना धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है ऐश्वर्य अच्छे नहीं साधक के लिए ये कौन चित्र की अवस्था हो गई विक्षिप्त <laughs> अवस्था हो गई एकाग्र है ना <laughs> तो एकाग्र अवस्था के लिए देखेंगे तदेव रजोलेस मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम रजोगुण के ले रजोगुण के ले रजो स्वरूप मल से भी रहित या ले समझते हैं अल्प रजोगुण का लेस भी क्या है मल मल का मतलब क्या है जो कहते हैं ना अंताकरण को निर्मल करना है अंताकरण की शुद्धि करनी है तो अंताकरण की निर्मल करने का मतलब क्या है कि अंताकरण का जो मल मल क्या है समझना अंताकरण का मल होता है रजोत्तम अंताकरण का मल क्या होता है हाँ तो अंताकरण को निर्मल करने का मतलब क्या है रजोतम को हटाना रजतम को हटाने का मतलब है उनको न्यून करना रजोतम को रजोतम को निवृत करना यही अंता की निर्मलता है तो यहाँ भी रज को रजोलेस को क्या ना? है? मतलब या है किंच रजोगुण के ले रूप मल से रहित अपने रूप में स्थित स्वरूप प्रतिष्ठम तदेव अपने रूप में स्थित तदेव तदेव से चित्त सत्वम अपने रूप में स्थित चित्त सत्तु चित्त सत्तु कैसे यहाँ पर स्वरूप प्रतिष्ठान है ना तो स्वरूप प्रतिष्ठान का अर्थ हो जाएगा सात्विक स्वरूप प्रतिष्ठान क्या तो जाएगा था थी, था थी, था। इस, सात्विक में है। इस समय चित्त कैसा होगा सात्विक स्वरूप में स्थित रहेगा की रजोगुण के ले स्वरूप मल से रहित सात्विक स्वरूप में स्थित तदे वाचित ही वाचित ही सत्व पुरुष अन्य ख्या मातृम सतु पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र हो करके ध्यान देंगे यहाँ अन्यता ख्याति का होता है विवेक ज्ञान ख्याति का होता है ज्ञान ख्याति का अर्थ होता है और अन्यता का होता है भेद भेद ज्ञान कैसा कि मतलब भी है बुद्धि बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान मतलब बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान बुद्धि से भिन्न बुद्धि क्या है अनात्मा है और उससे भिन्न पुरुष का ज्ञान इसको ऐसा समझेंगे जब तक बुद्धि से भिन्न व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है तब तक बुद्धि के जो धर्म है ना सुख दुख बुद्धि में जो सुख दुख विद्यमान है उसको अपने में मान लेता है सुख किसमें है सुखाकार बुद्धि की वृत्ति होती है और सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही सुख है बुद्धि की वृत्ति कैसी होती है सुखाकार और सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही सुख है तो सुख किसमें हुआ और बुद्धि की दुखाकार वृत्ति ही दुख है दुखाकार वृत्ति ही दुख है दुखाकार वृत्ति किसकी होती है बुद्धि की और जब दुखाकार वृत्ति ही दुख है तो दुख किसका हो गया बुद्धि का बुद्धि का हो गया ना लेकिन वो बुद्धि से भिन्न अपने को नहीं समझ पाता है इसलिए बुद्धि में विद्वान सुख दुख को वो अपने में आरोप कर लेता है वो अपने को क्या है सुखी दुखी मानने लगता है अपने को सुखी दुखी मानने लगता है जो अपने को सुखी मानता अपने को दुखी मानता अपने को संसारी मानता अपने को विषय ज्ञानवान वाला मानता घट ज्ञानवान अहम घट ज्ञान वास्तव में किसमें होता है बुढ्दी. तो जब बुद्धि के साथ अपना तादात होने के कारण घट ज्ञानवान अहम अपने को मानता है पट ज्ञानवान अहम अपने को मानता है सुखी हम सुखी दुखी बुद्धि पर अपने को मानता है तो कभी अपने को सुखी दुखी कब नहीं मानेगा जब बुद्धि से भिन्न अपने को जान लेगा बुद्धि से भिन्न अपने को जान लेगा कि शोक मोह सुख दुख आदि सब किस में बुद्धि में है मेरे स्वरूप में नहीं है मैं तो मेरे आत्मा हूँ ऐसा तो इसलिए क्या है कि बुद्धि से भिन्न अपने को जानना पड़ेगा बुद्धि से भिन्न अनात्मा से भिन्न अपने को जानना है मतलब तो पहले तो देह से भिन्न जानना फिर क्या है कि इंद्रियों से मन से प्राण से आखिरी में बुद्धि से भिन्न समझना पड़ेगा पहले देह से भिन्न समझेगा एक तो क्या है युक्तियों से निश्चय कर लेना है और युक्तियों से निश्चय की अपेक्षा भी जिस जो और ज्यादा साधना के स्तर पर पहुंच कर जो भिन्न अपने को जानता है तो जो इंद्रिया है ना चक्षु आदि, ये कैसी है प्रत्यक्ष होती है क्या देव तो प्रत्यक्ष होता है चक्षु आदि इंद्रिया तो क्या है प्रत्यक्ष योग्य नहीं तो अतिद्री है तो अतीन्द्रिय पदार्थों का अनुभव ऐसा इन से होता तो साधना के द्वारा ही इंद्रियों की अनुभूति होगी अतीन्द्रीय पदार्थ की अनुभूति किससे होगी साधना के द्वारा ध्यान समाधि के द्वारा जब साधना करके इंद्रियां सामने आएंगी तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि देह आत्मा नहीं है तो हम समझ सकते हैं वहां पर और फिर क्या है कि फिर ये भी निर्णय हो गया इंद्रिया जो है ना ये साधन रूप में प्रतीत होंगी किस रूप में ज्ञान के साधन रूप में प्रतीत होंगी ज्ञाता आत्मा रूप में प्रतीत नहीं होंगी तो फिर और आगे जाएगा फिर मन को अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वो मन का साक्षात्कार होगा तो मन को आत्मा समझ सकता है फिर और आगे किसका प्राण को फिर क्या बुद्धि को आखिरी में तो सबसे भिन्न अपने को जानना है ना तो वो केवल ऐसा पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता है वो तो ध्यान साधना करके अनुभव होता है ध्यान पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है सौ साल पढ़ते पढ़ाते रहो कुछ नहीं होगा साधन करके अनुभव में सब आना चाहिए इसलिए जिन्होंने साधन भजन किया है उस कम में ही उनका काम बन कम पढ़ाई से और बड़े बड़े विद्वान होने पर बढ़ते समय भी कुछ हाथ नहीं लगा होंगे खाली याद चलेगा शब्द जालू किसी काम में आता है जब तक अनुभव में न आए तो ये इसलिए समझ गए यहाँ पर क्या था अपना कि बुद्धि सत्त पुरुष की अन्यथा खेती मात्र होकर मतलब बुद्धि पुरुष से के भेद ज्ञान ध्यान देंगे कि ज्ञान जितने होते हैं ना सभी क्या बुद्धि की वृत्ति यहाँ ही होती है चाहे घट ज्ञान भी किसकी वृत्ति है और पट ज्ञान भी किसकी वृत्ति है तो ज्ञान सभी बुद्धि के ही होते है जो बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान है ये भी किसका है बुद्धि का है है तो वही बताते हैं कि पुरुष की अन्यता मात्र पुरुष की की मात्र रूप रूप होकर होकर या केवल पुरुष की अन्यता हो कर, कौन होता धारु धर्म ध्यान यह ध्यान शब्द समाधि अर्थ में है क्योंकि ध्यान की पराकाष्ठा एक उन्नत अवस्था समाधि होती है कि की धर्मेघ समाधि को प्राप्त कराने वाला होता है धर्मेघ समाधि को प्राप्त कराने वाला होता है या धर्म में समाधि की ओर आकर्षित करने वाला होता है कौन चित्ते चित्त। तो मतलब यह है कि सत्य पुरुष संजता ख्याति ये होती है किसमें संप्रज्ञा समाधि में सत्यपुरुष संजता ख्याति किसमें है संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था है उसमें क्या है की बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान रहता है और उसकी और एक उन्नत अवस्था क्या है धर्म एक समाधि धर्म एक समाधि को यदि देखना चाहें तो चार उन्तीस में है वर्णन हाँ धर्म एक समाधि का वर्णन किस में है चार उन्तीस में और सत्पुरुषाता ख्याति का वर्णन है दो छब्बीस तीन उन्तालीस दो छब्बीस तीन आप संकेत कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं बाद में दो छब्बीस तीन ये संख्या देख लेना जी नहीं दो छब्बीस तीन उन्तालीस में मिलेगी सत्यपुरुष अन्य ख्याति और धर्म एक समाधि चार उन्तीस में अच्छा तो दोबारा इस पंक्ति को लगाएंगे रजोगुण के लेस रूप मल से रहित मतलब कुछ भी मल इसमें नहीं है रजोगुण का लेस भी मल नहीं है रजोगुण के लेस रूप मल से रहित सात्विक रूप में स्थित पुरुष की मात्र होकर धर्म में समाधि की प्राप्ति कराने वाला होता है ध्यान देंगे ये एकाग्र भूमि का वर्णन है किसका वर्णन है एकाद्र भूमि में रज का लेस भी रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा तभी तो क्या है कि सत्य पुरुष अन्य ख्याति होगी और साधना जब आरंभ करेगा व्यक्ति तो विक्षिप्त पहले वाली भूमि साधना शुरू होगी ऐसा सहज नहीं होती किसी को ये धर्मेर समाधि की प्राप्ति कराने वाला होता है नहीं नहीं प्राप्ति कराने वाला या धर्मेर समाधि की प्राप्ति कराने वाला होता है या धर्म में समाधि की ओर आकर्षित करने वाला होता है धर्मेर समाधि उसकी उन्नत अवस्था है सत्य पुरुष अन्यता क्या की उसके बाद वो होगी है ना तो प्राप्ति कराने वाला होता है या आकर्षित करने वाला होता है ये यहाँ अनुवाद है उसका आगे देखेंगे तो ये कौन सी भूमि हो एकाग्र तर प्रसंख्यान मित्र आचक्षते इस वाक्यो में हमेशा ध्यान रखना कर्ता क्रिया कर्म कौन है है ना इसमें सभी प्रथमांत पर है ना तो सभी चित्त सत्व को ही वर्णन कर रहे हैं चित्त सत्व कैसा है धर्म एक समाधि को प्राप्त करने कराने वाला है वही स्वरूप में प्रतिष्ठित है वही है ना ये ध्यान रखना तथ्य परम प्रसंख्या आचक्षते आचक्षते क्रिया mm. का uh... mm. योगी गण योगी गण से उसे पर प्रसंख्यान कहते हैं योगी गण उसे पर प्रसंख्यान कहते हैं तथ्य है तदWech, तो ना तथ्य उसको लेना है किसको पूर्व में किसका वर्णन आया है बताइए धर्म एक समाधि का आया ना धर्म एक ध्यान का तो धर्मेघ समाधि को परसंख्यान कहते हैं क्या कहते हैं पर प्रसंख्यान पर संख्या करते हैं कि यहाँ पर तत्व ये तत यहाँ तत पर तत्व ज्ञान योगी गण धर्मेघ समाधि को पर प्रसंख्यान कहते हैं या योगी गण धर्मेघ समाधि को तत्व ज्ञान कहते हैं और ये विवेक ख्याति की पराकाष्ठा है इसलिए पर प्रसंख्यान कहा है किस कौन समाधि आगे ध्यान देंगे तो अब ये जो पुरुष है ना पुरुष को वर्णन कर रहे चित शक्ति शब्द है यहाँ पर चिटी चित शब्द है ना तो चिटी शब्द योग दर्शन में पुरुष के लिए होता है, आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है चिटी शब्द हाँ तो देखेंगे चिटी शक्ति और चित्त अंताकरण का वाचक है चित्त और चित्त शब्द तकारांत एकता चित्त आत्मा के लिए विशेषता वो सिद्धांत में बहुलता से प्रयुक्त है एक प्रकार है चित्त चेतन चेतन आत्मा के लिए चित्र प्रयुक्त है कारण चिट्ठी कार चेतन के लिए है पुरुष के लिए है चिटी शक्ति कैसी है चेतन पुरुष कैसा है तो बताते हैं चित शक्ति ही अपरिणामी अप्रति संक्रमा चिटी शक्ति अपरिणामी है परिणाम से रहित है यहाँ पर ये अर्थ कल लेना परिणाम से रहित है अर्थकल तो विकार से रहित है क्या करेंगे हाँ की चेतन शक्ति परिणाम से रहित है या विकार से रहित है आप तथित संक्रमण मतलब किसी में संक्रमण नहीं करती है किसी में संक्रमण नहीं करती है इसका अर्थ कर लेना क्या करेंगे जैसे की जफा कुसुम के रक्त वर्ण का संक्रमण किसमें हो जाता है स्फटिक में।, में।, में जफा कुसुम के रक्त वर्ण का स्फटिक में संक्रमण हो जाता है ऐसा जो है ना इसका पुरुष का संक्रमण किसी में नहीं होता पुरुष का संक्रमण ऐसा मतलब है तो यहाँ निष्क्रिय अर्थ करना अच्छा रहेगा कि चिटी शक्ति परिणाम रहित है निष्क्रिय है और दर्शित विषय दर्शित विषय ध्यान देंगे दर्शिता विषय यशमय दर्शिता विषय हाँ जिसे विषय दिखाया जाता है तो जिसे विषय दिखाया जाता है या विषय जिसको अर्पित किए जाते हैं तो बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषय को पुरुष के लिए अर्पित कर देती है विषय सभी पहले किसने में प्रतिबिंबित होते हैं बुद्धि में कैसे प्रतिबिंबित होते हैं सब इसी में प्रक्रिया आएगी है, है ना तो बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषयों को पुरुष के लिए अर्पित कर देती है तो दर्शित विषय कौन होता है पुरुष चित्त शक्ति स्त्रीलिंग शब्द से दर्शित विषय आया तो दर्शित विषय जिसको विषय दिखाए जाते हैं या जिसको विषय अर्पित किए जाते हैं तो दृष्टा अनुवाद कर सकते इसका पुरुष क्या बन जाता है दृष्टा लगेगी दृश्य तो कौन बनेगी आपकी बुद्धि बनेगी तो द्रष्टा अनुवाद कर लेना कि चिति शक्ति परिणाम रहित क्रिया रहित दृष्टा शुद्ध और अनंत है अनंत का अर्थ अंत से रहित अंत का मतलब क्या होता है ध्वंस विनाश विनाश से रहित है तो पुरुष को ऐसा हो गया परिणाम से रहित और क्रिया से रहित निष्क्रिय दृष्टा शुद्ध और अनंत है क्या शुद्धा क्या अनंत ऐसा ये किसका वर्णन हो गया पुरुष हो गया वर्णन अभी यहाँ पर ये आया था ना सत्य पुरुष अन्यता ख्याति तो पुरुष को तो बता दिया अब सत्यकर्थ क्या था बुद्धि था ना तो बुद्धि को बता रहे हैं बुद्धि कैसी है सत्य पुरुष अन्य ख्याति है ख्याति अर्थ हमने क्या बताया था भेद ज्ञान या विवेक ज्ञान तो विवेक ज्ञान भी अब बता रहे हैं विवेक ज्ञान क्या है बुद्धि की वृत्ति है तो बताते हैं सत्य गुणात्मिका ख्याम अतः विपरीता विवेक ख्या लगाएंगे क्या सत्व गुणात्मिका इम विवेक अटा विपरीता क्या सत्य गुणात्मिका इम विवेक और सत्य या विवेक ख्या विवेक ख्या का अर्थ है यहाँ पर सत्य पुरुषान्यता ख्याति मतलब बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान बुद्धि से भिन्न पुरुष का हाँ बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान तो बुद्धि से भिन्न जो पुरुष का ज्ञान ज्ञान होता है क्या वृत्ति तो वो कैसा होगा सत्य गुणात्मिका वृत्ति होगी कि रजोगुणात्मिका होगी पंक्ति कैसे लगेगी क्या सत्य गुणात्मिका और सत्य गुणात्मिका या सत्य गुण विवेक ख्या या विवेक ख्या अतः विपरीत अतः से क्या लेना पुरुष इस पुरुष से विपरीत है इस पुरुष की अपेक्षा तो विपरीत ध्यान देना ये अपरिणामी है पुरुष और ये ये कैसी आपकी विवेक ख्याति परिणामी है बुद्धि की वृत्तियों का तो परिणाम होता है परिणामी हो जाएगी और वो आप संक्रमा है मतलब निष्क्रिय है पुरुष और तो ये कैसा है क्रिया होती बुद्धि की व्यक्तियों में बुद्धि में क्रिया है आपका और वो दर्शित विषय है मतलब दृष्टा है पुरुष और ये क्या है आपका दृश्य है और वो शुद्ध है पुरुष और ये क्या है कि विकार युक्त है सुख दुख मोह सब इसमें होता है वो अनंत है अंत रहित है और ये बुद्धि कैसी अंत वाली तो विपरीत कहा विपरीत का अर्थ कुछ व्याख्याकारों ने हेय भी किया है लगाएंगे हे या मतलब त्याग्या कुछ तो विपरीत अर्थ किया विरुद्ध धर्म वाली कुछ व्याख्याकारों अच्छा ने हे अर्थ कर दिया त्याग और सत्तगुण आत्मिका या विवेक ख्या इस पुरुष की अपेक्षा हे है इस पुरुष की अपेक्षा हाँ इस पुरुष की अपेक्षा विपरीत है पुरुष की अपेक्षा हे है अतः अता अर्थ कर है होने के कारण या विपरीत होने के कारण अतः है न की विवेक ख्याति विवेक ख्या जो हमने बताया ना संप्रज्ञात समाधि की एक स्थिति है ना और इसमें क्या होता है बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान होता है ना तो जब विवेक समाधि में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वो हो जाता है तो उस शास्त्र की वृत्ति का भी निरोध कर देता है कल बताया था वही बात आई अथा कर विपरीत होने कारण या तो हे होने के कारण हे कौन विवेक ख्याति हे होने के कारण उसमें राग रहित होकर उसमें तस्याम, तस्याम उसमे भी राग रहित होकर उसमें भी किसने राग रहित विवेक ख्या में जो कि की समाधि में होती है उसमें भी राग रहित होकर चित्त उसमें भी राग रहित हुआ चित्त काम ख्याति में उस ख्याति का भी निरोध कर देता है उस ख्याति का भी हाँ ख्याति बुद्धि की वृत्ति है उसका भी निरोध कर देता है ये हो गई असंप्रज्ञात समाधि इसमें सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया असाकर्ष है कि विपरीत होने के कारण त्याज्य होने के कारण हे होने के कारण ए, उस विवेक ख्या में भी राग रही हुआ चित्त विवेक का भी निरोध कर देता है उसको भी रोक देता क्रिया करता कौन है चित्तम और कर में क्या है यहाँ पे वाक्यम ख्यातिम है ना ताम ख्याति ख्याति का हुई और कैसा चित्त निरोध करता है ना प्रयोजन जब हो गया तो उसका भी कोई प्रयोजन नहीं रहा तो उसमें भी राग नहीं रहा तद चित्तम उस अवस्था वाला पूर्ण निरुद्ध अवस्था वाला चित्ते।, निरुद चित्ते है ना तद चित्तम करते क्या करेंगे निरुद्ध अवस्था वाला चित्त संस्कारोपगम भवती संस्कारोपगम भवती का अर्थ हो जाएगा कि संस्कार मात्र उस अवस्था वाला चित्त संस्कार मात्र के शेष वाला रहता है संस्कार मात्र का शेष वाला हो कर रहता है ठीक नहीं हुआ निरुद्ध अवस्था वाला चित्त संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है ये गल संस्कार मात्र से शेष होकर संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है मतलब वो चित्त वृत्ति रूप से नहीं रहता है अभी वृत्ति रूप से ये मतलब बताने में निरुद्ध अवस्था वाला चित्ते संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है तो ये वर्णन हो गया अभी किस भूमि का निरुद्ध भूमि का है ना निक्षिप्त आगे आई ना निरुद्ध भूमि का वर्णन हो गया सह निर्विषा निर्वीज समाधि वह निर्वीज समाधि है जिसका अभी वर्णन आया असंप्रज्ञा समाधि कैसी है निर्वीज समाधि है वासपति व्याख्या के अनुसार बीज करता है धी मतलब इसी व्यास भाषा में सभी समाधि कहा गया संप्रज्ञात को सभी समाधि किसको कहा गया है संप्रज्ञात को।, को कहा गया इसी व्यास भाषा में आगे जा करके तो सभी समाधि हो गई कौन संप्रज्ञात तो बीज का क्या है धेय संप्रज्ञात समाधि में धे भाजता है तो वो सभी समाधि हो गई और अप्रसंज्ञात समाधि में क्या है कि धेय बीज नहीं भाजता तो कैसी हो गयी निर्वीज हाँ निर्बीज तो ध्य बीज के अभाव वाली हुआ असंप्रज्ञा समाधि होती है के अभाव वाली वह वा? विषय रूप बीज का अभाव वाली ध्य विषय रूप बीज का अभाव वाली वह वा असंप्रज्ञात समाधि होती है वाचस्पति ने यहाँ पर लिया है बीज से अविद्या आदि अविद्यामिता राग द्वेश और अभिनिवेश इनकी अभाव वाली पर अविद्या आदि का अभाव तो संप्रज्ञात से ही खत्म हो जाता है अच्छा वाचस्पति ने तो यहाँ पर अविद्या आदि को लिया है वासपतिकार ने यहाँ पर ध्यय को लिया है वाचस्पति भी अच्छे हैं, भी अच्छा की प्रसिद्ध है विद्वान तो है ही वेदांत के अच्छा। को तो किसमें नहीं नहीं सम, सम, समाधि काल में कोई विक्षेप नहीं है संप्रज्ञा समाधि काल में कोई विक्षेप नहीं है कार्याप नहीं विक्षेप नहीं ऐसा तो फिर समाधि जिसकी होती है वो तो वहाँ भी मान सकते हैं आप वो तो वहाँ भी चला जाएगा है ना यही है कि उसमें मतलब निरोध करने की एक इच्छा जो है ना वो सूक्ष्म रह सकती है उसमें संप्रज्ञात है ना उसमें निरोध की इच्छा भी नहीं रहती है इतना है अब ध्यान देंगे न तरफ किंचित संप्रज्ञात संप्रज्ञाता ये विदपत्ति बता रहे हैं असंप्रज्ञा समाधि की कि तत्व किंचित संप्रज्ञाते उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है इसलिए असंप्रज्ञात कहते हैं उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है इसलिए क्या कहते हैं असंप्रज्ञात ज्ञान तो संप्रज्ञात में रहता है ना आत्मा का उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है उस समाधि में कुछ भी ज्ञात नहीं होता इसलिए उसे क्या कहते हैं असंप्रज्ञा समाधि सह चित्त वृत्ति निरोधा योगा दिविधा हुआ चित्तवृत्ति के निरोध रूप योग दो प्रकार का होता है वृत्ति का निरोध रूप योग दो प्रकार का होता है और हो, ऐसा ऐसा है अब देखो तो बढ़िया है ये आगे देखेंगे कहा आए आगे भक्त की पंक्ति क्या है सीख हाँ इसको पढ़ जाइए गणनाथ जी इतना बचू शब्रहण योगः अभी योग्याय चिंत ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितशील्वादिगुण प्रख्यास रजस्तमोंभ्याम ऐश्वर्य प्रिय तमस अनुविद्ध अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनश्वर्यगम होती तदव प्रक्षीनमोह आवरण सर्वतः रजो प्रद्योतम अणुद्ध रजोमात्रया यानवैराग्य ऐश्वर्य तदेला स्व प्रति तत्व अन्यता। अन्यता। तत्व अन्य ख्यातिमात्र भवति तत्पर प्रस्यानमित आचक्षते ध्यान शक्ति अपरिणीनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित शुद्धा, दर्शित शुद्धा चनंता चुना चतः विपरीता विवेकख्यातिरक्त चित्त अतिनगि तदवस्थित उपगम भवति संस्कार।, सं... संस्कार उपगम, उपगम।, उपगम। नाव स समाधि संस्कार संस्कार संस्कार संस्कार संस्कार चित्तम उपगम उपगम उपगम स न तत्र इति इति न त उसमें कुछ ज्ञात नहीं होता इसलिए उसे क्या कहेंगे असंप्रज्ञात और तथ्य कंती है उसमें कुछ ज्ञात होता है तो जिसमें कुछ ज्ञात होता है उसे क्या कहेंगे संप्रज्ञात संप्रज्ञा नहीं ज्ञात होता तो असंप्रज्ञात ऐसा हो गया चलेंगे तो यहाँ पर ए, ए, योग का लक्षण बता दिया है ना दोनों प्रकार के योग का लक्षण बता दिया चित्रवृत्तियों का निरोध अभी तो इसमें जो व्यासभाष से आया अंतिम में क्या बता किसका वर्णन किया असंप्रज्ञात का उसमें क्या होता है चित्त की कोई वृत्ति रहती है नहीं रहती है संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है चित्त की ध्याय के आकार की वृत्ति होती है और ध्यय अपना आत्मा है उसके आकार की वृत्ति होती है तो धेय विषय उसमें रहता है ध्यय उसमें रहता है अब यहाँ पर देखेंगे व्यासभाष तरव थी उस अवस्था वाले चित्त में मतलब निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में कौन सा हाँ तो निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में कोई विषय रहेगा और एकाग्र अवस्था वाले चित्त में क्या विषय रहता है ये विषय रहता है तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में विषय का अभाव होने से निरुद्ध अवस्था कैसी जिसमें सभी वृत्तियों का निरोध हो गया है निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में सभी विषयों का अभाव होने के कारण सभी विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि बोधात्मा पुरुषा इसका लिख लो अर्थ बुद्धि बोधात्मा और सप्तम सूत्र में जो है ना जब समझाएंगे तब यह समझ में आएगा सप्तम के भक्त में अभी सब लिख लो केवल शब्द अर्थ है बुद्धि वृत्ते है ज्ञाता यह बुद्धि बोध आत्मा का अर्थ है बुद्धि वृत्ते है ज्ञाता बुद्धिवृत्ति का ज्ञाता बुद्धिवृत्ति को जानने वाला हाँ बुद्धि वृत्ते मतलब बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला हाँ बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला बुद्धि की वृत्ति कभी सुखाकार होगी कभी दुखाकार होगी है ना सुखी या हम दुखी या हम इस प्रकार किसको जानता है बुद्धि की वृत्ति सुख दुख को जानता है घट ज्ञान वाना हम इस प्रकार बुद्धि की किस वृत्ति को जानता है घट को या घटाकार वृत्ति को घटाकार बुद्धि की घटाकार वृत्ति ही बुद्धि की घटाकार वृत्ति ही घट ज्ञान है तो घट ज्ञानवान हम इस प्रकार किसको जानता है बुद्धि की कैसी वृत्ति को घटाकार घट ज्ञानवान हम इस प्रकार बुद्धि की घटाकार वृत्ति को जानता है पट ज्ञानवान हम इस प्रकार बुद्धि की पटाकार वृत्ति को जानता है सुखी हम इस प्रकार बुद्धि की सुखाकार वृत्ति को जानता है तो यहाँ पर बुद्धि बोधात्मा है की बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला बुद्धि की वृत्ति को प्रकाशित करने वाला है बुद्धि की वृत्ति को प्रकाशित करने वाला कौन है पुरुष कि बुद्धि की वृत्ति का ज्ञाता पुरुष किन स्वभाव वाला है या किस रूप में स्थित होता है लेंगे किस रूप में स्थित होता है क्योंकि आगे तना दृष्टु स्वरूप अवस्थान शब्द आया है ना तो किन स्वभाव का है कि किस रूप में स्थित होता है ऐसा कर लेंगे हम्म किस रूप में स्थित होता है स्वभाव शब्द को स्वरूप वाला मान लेंगे किस रूप वाला होता है तो बुद्धि बोध आत्माकर्थ क्या लिखा बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता एक अर्थ और लिख तो लो बात वही है बुद्धि वृत्ति वृत्तिया बोध स्वरूप क्या बुद्धि वृत्तियाओं बोध स्वरूप बुद्धि वृत्ति वृत्त्या बोध स्वरूप बुद्धवृत्याओगा ही बोध स्वरूप मतलब बुद्धि वृत्ति करता है कि बुद्धि की वृत्ति को विषय करने वाला बुद्धि की वृत्ति को विषय करने वाला मतलब जानने वाला ज्ञाता बुद्धि वृत्ति अवगाही करते की को करने वाला विषय करने वाला कैसा बोधात्मा है ना बोध स्वरूप मतलब बोध स्वरूप सांख्य योग दर्शन में भी पुरुष कैसा है बोध स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है तो बुद्धि वृत्ति को विषय करने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा जो बुद्धि वृत्ति को विषय करने वाला वो आत्मा कैसा है बोध स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है तो तरह चेतती की नृद्ध अवस्था वाले चित्र में विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि वृत्ति को विषय करने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा किस रूप में स्थित होता है किस रूप में और जो बुद्धि बोधात्मा जिस शब्द का प्रयोग है ना कि बुद्धिवृत्ति को ये कैसे विषय करता है बुद्धि की वृत्ति को का ज्ञाता कैसे बनता है पुरुष बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता कैसे बनता है यह सभी सप्तम सूत्र में समझाया जाएगा कैसे बनता है वहाँ किस रूप में स्थित होता इति इस पर बताते हैं तदा पढ़ो सूत्रों सूत्रोच्चरण तो करना चाहिए तदा कर उस समय कबे कब मतलब कबे जब चित्त की हो जाती है, या के काल में, में? चित की सभीवृत्तियों के अनुरोध काल में चित्त की सभी वृत्तियों असंप्रज्ञात योग काल में दृष्टा आत्मा की अपने रूप निष्ठ होती है उस समय दृष्टा आत्मा की अपने में रूप में स्थिति होती है किस में स्थिति होती है अपने रूप में स्थिति होती है अब अपने रूप में स्थिति कब होती है असंप्रज्ञा समाधि में सभी वृत्तियों का निरोध हो गया जब सभी वृत्तियों का निरोध हो गया तो बुद्धि की कोई वृत्ति रही ही नहीं तो बुद्धि की किसी भी वृत्ति को वो अपने में मान पाएगा अब देखना जब ये व्युत्थान काल है एक होता है साधन काल एक होता है व्युत्थान काल आप जब ध्यान समाधि में बैठे है तो साधन काल हो गया बाकी सभी काल कैसे है तो व्युत्थान काल में क्या होता है कि चित्त की वृत्ति का अनुसरण करता है पुरुष मतलब चित्त की वृत्ति को वो क्या है अपने बुद्धि में रहेंगी मान किसमें लेता अपने में घट ज्ञान क्या है घटाकार बुद्धि की वृत्ति ही घट ज्ञान है तो घट ज्ञान किसमें है लेकिन वो घट ज्ञान वाना हम अपने में मान लेगा पट ज्ञान वाना हम इस प्रकार बुद्धि की वृत्ति को अपने में मान लेगा सुखी या दुखी बुद्धि की सुखाकार दुखाकार वृत्ति को वो अपने में मान लेगा तो कहने का मतलब यह है कि व्युत्थान काल में व्युत्थान काल में बुद्धि की वृत्तियों को वो अपने में मानता है किसमें मानता है अपने में मानता है या कहेंगे कि वृत्तियों के द्वारा वो विषय में स्थित हो जाता ऐसा भी कह सकते तो अपने रूप में स्थित होता है क्या है व्युत्थान काल में वो अपने रूप में स्थित नहीं होता है क्योंकि वो बुद्धि की वृत्तियों से संबंधित बना रहता है बुद्धि की वृत्तियों से हाँ अपने रूप में स्थित नहीं होता अपने रूप में पूर्णता कब स्थित होता है वो असंप्रज्ञात योग काल में सदा होगा असंप्रज्ञात योग काल में दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है किसमें स्थिति होती अपने रूप में स्थिति होती है अपने रूप में स्थिति होती है इसका मतलब बुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं होता है नहीं बुद्धि से संबंधित होकर ही अपना प्रती होती है, सुखी आम दुखी आम घट ज्ञान वान आम फट ज्ञान वान धनी आम ऐसा पंक्ति लगाएंगे तो स्वरूप प्रतिष्ठा तदानी चित शक्ति यथा कैवल्य तदानीम चित शक्ति तदानीम, तदानीम कर है वही असम समाधि काल में है ना सभी वृत्तियों के निरोध काल में सूत्र में आये हुए तदा करते तदानीम उस समय चित शक्ति चिति शक्ति करते दृष्टा आत्मा उस समय दृष्टा आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा इस रूप में स्थित होता है उस समय चिति शक्ति चेतन पुरुष या चेतन आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने रूप में स्थित होता है अपने रूप में स्थित होता है जैसे कि वह कैवल्य में रहता है कैवल्य ध्यान देना कि असम समाधि में क्या है कि उसने चित्त की वृत्ति का निरोध कर दिया निरोध रहेगा चित्त की वृत्ति में लेकिन कभी भी उत्थान काल आएगा समात समाधि की भी एक अवस्था है ना शरीर है कभी समाधि टूटेगी तो भी उत्थान का स्नान आदि क्रियाएं होंगी सब होगा होगा और जब क्या है कि उसका ना उस समाधि योगी का दे पाठ हो होने पर क्या हो जाएगा कैबल्य है ना वो कैबल्य यहाँ पे लेना है की यथा कैबल्य जैसा कैबल्य में दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है जिस प्रकार कैबल्य में दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है उसी प्रकार असंप्रज्ञा समाधि काल में चिति शक्ति की मतलब आत्मा की अपने रूप में स्थिति होती है लग जाएगा अपने रूप में स्थिति के साथ बुद्धिवृत्ति के साथ स्थिति हो जाती है स्थिति बुद्धिवृत्ति के साथ स्थिति हो जाती है बुद्धि की वृत्ति को अपने में मान लगता है मानता है व्युत्थान चित्ते किंतु व्युत्थान काल वाला चित्त होने पर व्युत्थान काल वाला साधन काल और मतलब ये धारणा ध्यान ध्यान की स्थिति में पर ही वो साधन काल कहा जाएगा इसके पहले के काल तो भी उत्थान काल ही रहते है तू व्युन चित्ते किन्तु व्युत्थान काल वाला चित्त होने पर या चित्त का व्युत्थान काल होने पर तथापि भवंती की चिति शक्ति वैसी होने पर भी चित्ती शक्ति वैसी स्वरूप में स्थित होने पर भी तथा ना वैसी प्रतीत नहीं होती है वैसी प्रतीत बुद्धि वब... का काल होने पर, का पर चेतन आत्मा वैसा होने पर भी कैसा होने पर मतलब स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत नहीं होता है स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत कैसे प्रतीत होता है बुद्धि प्रतीक के साथ प्रतीत हालांकि विवेकी योगी तो जानते हैं कि ये बुद्धि की वृत्ति तो बुद्धि में है अपने में नहीं, नहीं है समझता है लेकिन तादात्म तो है ना चेतन के साथ तादात्म होने से ही तो उसकी वृत्ति हो रही है निजी अंतरण की वृत्ति भी हो सकती है चेतन का संबंध यदि ना हो तो वृत्ति भी हो पाएगी क्या नहीं हो पाएगी ना हालांकि योगी तो ये तो जानता ही है कि बुद्धि की वृत्ति बुद्धि में है मेरे में नहीं है तो खूब समझता है फिर भी तादात्म तो है ना इसीलिए कहा गया है ये नहीं सोचना योगी लोग उससे भिन्न को नहीं समझते भिन्न खूब समझते हैं लेकिन फिर भी संबंध तो है ही इस दृष्टि से पंक्ति लगाएंगे तूीक किन्तु होने पर या चित्त काल होने पर दृष्टा आत्मा वैसा होने पर भी वैसा प्रतीक नहीं होता है मतलब दृष्टा आत्मा स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीक नहीं होता है तो स्वरूप में स्थित कब होता है असंप्रज्ञात में और कंगुल्य में तो वैसा स्वरूप में स्थित होने पर भी वैसा प्रतीक नहीं होता है ऐसा है मतलब संबंधित ही प्रतीक होगा ऐसा संबंधित है जानेगा वो ध्यान काल में कि ये इसमें है मेरे में नहीं है मेरे में नहीं है सुख दुख बुद्धि में है ऐसा योगी समझता है सुख लेकिन बुद्धि में सुख दुख और बुद्धि के अधिष्ठान रूप से साथ में क्या है तो सात प्रत हो रहा है ना दलित वो भिन्न समझ रहा है बुद्धि से अपने को लेकिन साथ तो साथ है ना उसके यही मतलब है अब ध्यान देंगे आगे आया इसको पढ़ जाओ इतना बुद्धि बोधात्मा पुरुष सदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थान प्रतिष्ठा ही यथा तथापि न तथा विचार करके देखना वृत्ति रहित तो अवस्था कैसे हो सकती है निद्रा भी नहीं होना चाहिए निद्रा तो क्या योग शास्त्र में उसको वृत्ति माना गया है जब जब भी हम अपने को अनुभव करते हैं मैं हूँ चेतनात्मा है तब तक तो किसी न किसी के साथ मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ ये वो इनको छोड़ करके अपने अनुभूति को सोचना सब दृष्टि छोड़ कर मेरा स्वरूप क्या ऐसा सोचिएगा ऐसा तो वही स्वरूप इससे की। ऐसा ऐसा तो सोचिए हाँ वो देख विचार करके देखना है अब देखो तरह कथम <laughs> तरह कथम तो कैसे <laughs> ये था ना कि ये क्या था कि चित्त का विस्थान काल होने पर चिती शक्ति स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत नहीं होती है तो कैसे प्रतीत होती है कौन चिती शक्ति चिती शक्ति शब्द पुरुष के लिए आया है चिती शक्ति कैसे प्रतीत होती है उस समय है ना कब असम्रज्ञात योग में कब असम यही असम योग नहीं व्युत्थान काल में है ना दृष्टा के रूप में स्त्री तब होती अन्य समय तो कथम तो पुरुष कैसे प्रतीत होता है तो दर्शित कि विषय उसको दिखाए जाने के कारण है विषय उसको विषय उसको अर्पित किए जाने के कारण विषय उसको कौन अर्पित करता है बुद्धि हाँ उसको विषय दिखाए जाने के कारण सूत्र लगाने के लिए दर्शित विषयत्वात शब्द को भाषा में जोड़ा है विषय उसको अर्पित किए जाने के कारण वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्थ अन्य काल में वृत्ति सारुप्यम का है वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है वृत्ति के समान रूप वाला कौन स्थिति सत्य पुरुष वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है है ना वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है मतलब बुद्धि वृत्ति के समान रूप वाला हाँ बुद्धि वृत्ति से घट ज्ञान हम घट ज्ञान किसमें है बुद्धि में है ना तो उसके समान रूप वाला कौन प्रतीत होगा पुरुष घट ज्ञान हम अन्य काल में वो वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है देखेंगे व्युस्थाने या वृत्त सर्विशिष्ट वृत्ति ही पुरुषा व्युत्थाने या चित्त वृत्त व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती है उत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, तद अविशिष्ट वृत्ति इसका लिख लो बुद्धि वृत्ते है समान बुद्धि वृत्ते है समान वृत्तिमान बुद्धि वृत्ते है समान वृत्तिमान यह अविशिष्ट शब्द है न बुद्धि वृत्ते है समान वृत्तिमान इस अर्थ हुआ बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला बुद्धि की घटाकार वृत्ति है तो घटाकार वृत्ति वाला कौन प्रतीत होगा पुरुष। पुरुष। ना हम और बुद्धि की पटाकार वृत्ति है तो पटाकार वृत्ति वाला कौन प्रतीत होगा तो व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती है यह विशेषण किसका है चित्त का है की वृत्तियों का है वृत्तियों का है ना चित्त वृत्त कि इस प्रकार जो तत्पुरुष समाज में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है ना और प्रधान के साथ ही करना है है तो पड़ेगा है ना कि व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती है किसकी वृत्तियां चित्त की, की, की बुद्धि की तो उस चित्त की वृत्ति चित्त बुद्धि एक ही है ना कि चित्त की वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रचित होता है चित्त की वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है बुद्धि की सुखाकार वृत्ति है तो सुखाकार वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होगा किस प्रकार सुखी हम बुद्धि की दुखाकार वृत्ति है तो इससे समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होगा किस प्रकार दुखी अहम तथा सूत्र और वैसा सूत्र है ये जो सूत्र आएंगे इसमें ये पंच सिखाचार्य के आएंगे उसमें गौड़ पाद भाष्य सांख्यकारिका का जो पढ़ाया गया था उसमें था क्या ये पंच सिखाचार्य के सूत्र ये बहुत प्राचीन आचार्य है सांख्य शास्त्रास्त्र के तो उनका सूत्र है एकमय योग दर्शनम छात्र योग दर्शनमी ओम पूर्ण मदनाथ पूर्ण उदश्यते पूर्णसा पूर्णमा पूर्णमे ओम शांति शांति शांति हाँ कल पाठ से गंभीरता आ जाएगी अभी दिन करीम जा रहे हैं ना कितने पोने रोक थी तो बोल देते हम पहले खत्म कर देते आप बताने चाहिए ना कल से जल्दी कर देंगे हैं? बताया नहीं थे?